दिन भय विविट तरबासु लखन सखा सब कृष्ण सुपाशु प्रात प्रात कृत करि रघुराय तीरथ राज देख प्रभु जा सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी चार पदार्थ भरा भनारों प्रदेश चारु उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए उस राजा का सत्य मंत्री है श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणीमाधव जी सलीखे हितकारी मित्र हैं चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है छेत्रुअम गढ़ गाढ़वा सपनऊन नही प्रतिपक्षण पावा सकल तीरथ बर बेरा कलुशयनिकलन रन धेरा संगम सिंहासन सुठ सोहाम शत्रुख बट मुनिंगा दंग प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चबर है जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है सेवा वही सुकृति साधु सुचे पावही सब मन का पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं को कही सक प्रयाग प्रभाव कलुश कुंजर मृग राव अस्ती रथ पति देख सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा कही सियल सक सुनाये मुख तीर राज बड़ा कर प्रणाम देखत बन बाहत महात्मय ती अनुराग पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म कौन कह सकता है ऐसे सुहाव ने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया उन्होंने अपने श्रीमुख से सीताजी लक्ष्मण जी और सखागुर को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए यही विधि आय बिलोकी देनी सुमिरत सकल सुमंगल देत नहाय के न शिव पूजा पूज्य था दिधि तीरथ देवा तब प्रभु भरद्वाज पशिया करत दंडवत मुनि लाए मुनिमन मोदन कछ कहे जाए ब्रह्मानंद राश जन पाए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो दीन से मुनि अति आनंद लोचन गोचर सुखर मुणेश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर नानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आँखों के सामने कर दिया